जो वस्तु ऐसी नहीं कही जाती है वो वस्तु होती है कि नहीं नहीं होती है अब से उठते क्या अब ध्यान देना की जे एम ये, ये मैं जे को कहूँगा किसको कहूंगा जे को किसको कहेंगे को. और बाद में क्या कहते हैं की अस्टिश्वे वो ना सत करना सब उसके सब नहीं कहा जाता है सब किसे नहीं कहा जाता है ये को। तो शंका का विप्राय है की यदि गे है तब तो वो सच होगा यदि गे है तो तो भगवान उसको कह रहे हैं और फिर कहते हैं तो सब, सब से नहीं कहा जा सकता है मतलब अस्सी पद से नहीं कहा जा सकता यदि गे है तो वो कैसा होगा सच होगा तो फिर जब गे कहना और फिर कहना सब सब ऐसी नहीं कहा जाता है तो बिग्री अब लगाइए देखने, देखने, तर तर वा, देखना विक्रत से धम क्या गेयम तद देखना जैसा पढ़ रहा हूँ जैसे शब्दों पर ध्यान देना सद गेयम अस्थित शब्द क्या सदेयम अस्थी शब्द क्या सदेयम और वह देखना वह गे है वह गे है क्या अस्सी शब्द न उचित और अस्सी शब्द नहीं कहा जाता है वह गे है ये कैसे मालूम हुआ गेयम यद तदपुर गेयम है ना गेयम यद सत प्रोक्षा में क्या मालूम पड़ता है सद कि वह ये है वह ब्रह्म ये है और क्या अस्ति शब्द न उच्चते नहीं कहा जाता है ये किससे मालूम हुआ न सदी थी ठीक थी? तो है तो इसी विपरीत सिद्धम कि यह विरुद्ध कथन है यह कैसा है यदि ये है तो क्या होगा अस्ति शब्द कहा जाएगा और यहाँ तो ये कहते हैं फिर क्या कहते तो हैं अस्सी शब्द ऐसी नहीं कहा जाता है समझी लगी इसका विधेयक हुआ है? क्या शब्द न उचित और अस्सी शब्द नहीं कहा जाता इसी विश्व सिद्धांत कर यह विरुद्ध कथन है यह हुआ पूर्व पक्ष और यहाँ पर सिद्धांत पक्ष देखेंगे न ना सावध नास्त बुद्धि ना अब पूर्ण तो पक्ष समझ में आया अब देखेंगे सिद्धांत पक्ष ऐसा है नास्त बुद्धि अब ज्ञान देना जैसे उसको अस्थिक नहीं कहा जाता जा है ब्रह्म को तो नास्ती सबसे दे पाएंगे क्या जैसे कि यहाँ पर हस्ती है तो गौ है में, तो दे देंगे अस्पषाणा को हद्द में नास्तिक सबसे दे देंगे तो, तो नास्ती बुद्धि तो का विषय हमेशा कहीं बनता है सबके सब ज्ञान देना ब्रह्म जैसे नास्ती बुद्धि का विषय बनता है अस्थि ऐसा कहेंगे घटा अस्थि कहेंगे तो अस्थि बुद्धि का विषय कौन हुआ अस्थि ऐसा कहेंगे तो अस्थि बुद्धि का विषय कौन होगा प... और नास्ट बुद्धि का विषय कौन होता है नास्क नास्ट बुद्धि का विषय है नास्ट बुद्धि का विषय का मतलब नास्ट इस प्रकार होने वाले ज्ञान का विषय है जैसे घटा घट ज्ञान का विषय घट तो घटा अस्थि इस प्रकार इसका ज्ञान होता है घट ज्ञान घटा अस्थि इस प्रकार घट ज्ञान होता है उसका विषय कौन घट तो कह सकते हैं घटा अस्थि मतलब घटा अस्थि तो यहाँ पर अस्थि अस्थि इस प्रकार होने वाले ज्ञान का विषय कौन है घट तो कहेंगे अस्थि बुद्धि का विषय कौन है घट बुद्धि और ज्ञान है अस्थि ज्ञान का विषय घट अस्थि कौन है घट तो अस्थि ज्ञान का विषय घट क्यों घट ज्ञान का विषय घट पट ज्ञान का विषय पट जानते हैं ना तो घटा अस्थि पटा अस्थि घटा अस्थि यहाँ पर अस्थि किसको का घट को <laughs> तो घटना तो अस्सी ज्ञान का विषय घटना अस्सी यहाँ अस्सी विषय आ गया तो फिर अस्सी ज्ञान का विषय घट इतना है। और सस निछाना अस्सी ऐसा ज्ञान होगा क्या होगा हो सब निछाना नस्थी तो नष्ट ज्ञान का विषय कौन होगा नष्ट बुद्धि का विषय कौन होगा तो ब्रह्म में ना अस्सी ऐसी बुद्धि होगी अस्थि तो बुद्धि तो का विषय है क्या तो लगाइए नास्ट बुद्धि का होने के कारण न अस्ति वो नहीं है ऐसा नहीं कह सकते सकतेवर है ना उनके ना, नास्ट बुद्धि नास्त बुद्धि का अभिषय होने के कारण ब्रह्म ब्रह्म ना नास्त बुद्धि का अभिषय होने के कारण न अस्थि नहीं है और फिर वादे ना कावाद है ना मतलब नहीं ऐसा नहीं रह सकते ऐसा बस ये नास्त बुद्धि का जो विषय होगा उसको क्या कहेंगे ना अस्थि जो नास्त बुद्धि का विषय होगा उसको क्या कहेंगे न अस्थि और जो नास्त बुद्धि का विषय नहीं है नास्त बुद्धि का ना सकते हैं नास्त बुद्धि का सकते मतलब ये था शंका यह था की यदि वो अस्थि शब्द नहीं कहा जाता है सब शब्द से नहीं कहा जाता है तो वो नहीं सत शब्द से नहीं कहा जाता है तो वो शंकाचार का विष्रा सिद्धांति ने कहा यह कहना ठीक नहीं है क्योंकि वो तो नास्ट बुद्धि का विषय नहीं है तो ना सिद्धांति का मतलब क्या है कि जो नास्त बुद्धि का विषय होगा वो वस्तु नहीं होगी जो वस्तु नास्ती बुद्धि का विषय होगी वो नहीं होगी और ब्रह्म नास्ती बुद्धि का विषय नहीं है, तो तो है तो नहीं ऐसा कह सकते हम लगाइए नास्ट बुद्धि का विषय न होने के कारण ना ब्रह्म नहीं है ऐसा नहीं कह सकते अच्छा मतलब भाई भी नहीं ऐसा है ऐसा भी नहीं कह सकते नहीं है ऐसा भी है इस प्रकार किसको कह सकते हैं जो घट घटकर अस्थि पता अस्थित इस प्रकार अब फिर पूर्ण आया की सर्वा कि सभी बुद्धिया सभी बुद्धियाँ अस्थि और नास्ती बुद्धि से अंगत ही होती है बुद्धिगत के ज्ञान सभी ज्ञान अस्थि और नास्ती ज्ञान से युक्त ही होते हैं सुनो सभी ज्ञान क्या हुआ अस्थि पता अस्थि तो घटा अस्तित्व इस प्रकार क्या हुआ ज्ञान घटा अस्तित्व इस प्रकार क्या हुआ किसका ज्ञान घट का ज्ञान तो ध्यान देना घट का घट भी ज्ञान होता है अस्तित्व भी ज्ञान हो रहा है हो रहा है घटा अस्ति अस्ति कौन है घटना तो घट का घट भी ज्ञान हो रहा है और अस्तित्व भी ज्ञान हो रहा है तो ध्यान देने यहाँ पर घटा अस्थि इस प्रकार जो ज्ञान होता है वो किससे युक्त है ज्ञान से है की नस्थि ज्ञान से युक्त है और जब कहेंगे कि सब निशाणा ना तो फिर सब निशाणा नास्ती इस प्रकार जो ज्ञान हो रहा है वो किस से। सुन की लगा ये सभी बुद्धियाँ अस्ति और नास्ति बुद्धि से युक्त ही होती हैं। सभी बुद्धियाँ अस्ति और नास्ति बुद्धि से युक्त ही होती हैं। जैसे धटा अस्थि पटा अस्थि गंगा अस्थि ये ज्ञान कैसे है अस्थि बुद्धि ऐसी युक्त घटा अस्थि अस्थि धंडा अस्थि कहते हैं अति बुद्धि ऐसी युक्त न अस्थि यह कैसा ज्ञान बुद्धि से पंक्ति लगाना अचार्य घटा न अस्थि कहेंगे पब्जी कैसा है नास्ती बुद्धि से, युक्त है पटा ना नास्ती कहेंगे पब्जी अज्ञान कहता है नास्ती बुद्धि ऐसी युक्त पंक्ति लगाएंगे सभी ज्ञान अस्थि और नास्ती बुद्धि से, युक्त भी होते हैं अति बुद्धि के युक्त कि सभी ज्ञान जानी और बुद्धि से युक्त ही होते हैं सत्य एवं वैसा होने पर तो ध्यान देना तो जो कब वैसा होने पर जो गय है ना तो अब ध्यान देना दे क्या होता है ज्ञान का विषय क्या होता है तो जब सभी ज्ञान अस्थि नास्ती बुद्धि से युक्त ही होते हैं तब फिर गेय को या तो अस्थि बुद्धि से अंगत ज्ञान का विषय होना चाहिए अथवा नास्क बुद्धि से अंगत ज्ञान का विषय होना चाहिए ज्ञान या तो वो क्या है कि अस्थि बुद्धि ऐसी अंगत ज्ञान है अथवा ज्ञान है तो फिर ब्रह्म को क्या होना चाहिए अस्थि बुद्धि से अंगत ज्ञान का विषय होना चाहिए क्योंकि लगाएंगे सत्य एवं सती वैसा होने पर ये भी अस्थि बुद्धि से अंगत या अस्थि बुद्धि से युक्त ज्ञान का विषय होना चाहिए बुद्धि अस्थि संयुक्त ज्ञान का विषय क्योंकि ये किसे कैसे ज्ञान के विषय को विषय होना चाहिए अथवा नास्ति बुद्धि से अनुभव नागत ज्ञान का विषय होना चाहिए किसे ब्रह्म देख को तो ये ब्रह्म को नास्ति बुद्धि से अनुगत तो कौन ज्ञान और उस ज्ञान का विषय किसे होना चाहिए ब्रह्म ऐसी उनकी लगी प्रत्येक ज्ञान प्रत्येक ज्ञान थे ज्ञान तो सभी बुद्धियाँ तो कोई कोई बुद्धि जो है अस्थि कोई ज्ञान अस्थि ज्ञान से युक्त है कोई ज्ञान नस्ती ज्ञान से युक्त है खबरों तो में याद तो क्या है कि अस्थि ज्ञान से अंगत ज्ञान का विषय वो अथवा नस्ती ज्ञान से अंगत ज्ञान का विषय हो बी मतलब इनको क्या इन दोनों से भिन्न हो सकता है इन दोनों से भिन्न करो जब इन दोनों से भिन्न कोई तीसरे प्रकार का ज्ञान होता हो तो इन दोनों तीसरे प्रकार का ज्ञान दो प्रकार का ज्ञान होता है तो उनमें से ही किसी ज्ञान का विषय ब्रह्म को लेना चाहिए न मतलब ऐसा नहीं कहना क्योंकि ब्रह्म अत होने के कारण उभय बुद्धि से उनका ज्ञान का विषय नहीं तो ऐसा नहीं कहना क्योंकि ब्रह्म अत होने के कारण उभय बुद्धि से अनुगत ज्ञान का विषय उभय बुद्धि ऐसी कौन कौन बुद्धि अस्थि बुद्धि और ध्यान देना कोई यह सिद्धांति बोल रहा है सिद्धांति के बोलने का विषय यह है कि अस्थि बुद्धि अंगत ज्ञान का विषय भी कैसा होता है जो पदार्थ इंद्रिय ग्रहण होता है जैसे घटा अस्थी पटा अस्थि घटा अस्थि पटाअस्थी इस प्रकार होता है अस्थि बुद्धि से अंगत सत्य ज्ञान घटा अस्थि पटा अस्थी इस प्रकार क्या होता है अस्थि बुद्धि से अंगत ज्ञान होता है माता इस समझ में घटा अस्थित क्या होता है अस्थी बुद्धि तो से ज्ञान होता है बताइए मुझे तो बुद्धि से से ज्ञान का विषय कौन पदार्थ होता है जो इंद्रिय ग्रह होता है कौन सा पदार्थ होता है तो इंद्रिय ग्रह होता है बताइए मुझे और इसी प्रकार जब सब किसान जैसे है नब देखेंगे तो जो अति पदार्थ है वो किसी भी बुद्धि से अंदर ज्ञान का विषय होगा नहीं होगा तो ज्ञान में ना, ज्ञान का विषय कौन पदार्थ होता है जो कि इंद्रिय ग्रहण करता है चाहे घटा अस्थि कहिए या घटा नष्टि कहिए तो तो जो नास्ति कहेंगे ना तब नास्ति बुद्धि से अंदर ज्ञान का विषय कौन हुआ घट घटा नास्ती नास्ती बुद्धि से अंगत ज्ञान का विषय कौन हुआ घट हुआ बात अरे मन में तो ये ध्यान देना तो ये जो दोनों प्रकार की बुद्धियां हैं उनके अंदर ज्ञान का विषय कौन सी वस्तु होती है जो इंद्रिय ग्राय होती है और जो वे परमात्मा है वो इंद्रिय ग्राय है क्या इस प्रकार दोनों प्रकार की बुद्धि से अंदर ज्ञान का विषय ना मतलब ऐसा नहीं है ना क्यूँकी वे ब्रह्म अति होने के कारण दोनों प्रकार की बुद्धि से ज्ञान का विषय इसको सिद्धांत समझा रहा है क्योंकि यह वस्तु घटाधिकम वस्तु जो इंद्री जो इंद्री गमन या इंद्री के द्वारा जानने योग्य घटा दी वस्तु होती है या जो इंद्री के द्वारा जानने योग्य घटा वस्तु होती है तब वह अस्थि बुद्धि से अंगत ज्ञान का विषय होती है अथवा नास्ती बुद्धि से अंगत ज्ञान का विषय होती है वह क्योंकि जो इंद्री से जानने योग्य घटादी वस्तु होती है इंद्री से जानने योग घटपट है तो वो तो या तो अस्सी बुद्धि से ज्ञान के विषय होंगे अथवा अस्सी बुद्धि से ज्ञान के विषय होंगे वास्तव में ध्यान देना घटाधी वस्तु कहा है ना क्या कहा है कहा है तो यहाँ तो भाषाकार के अंदर नहीं करते घटाधी को ले रहे हैं ना भाषा प्रकाश ने वो ऐसा को रखा है आनंदिनी ने जो नहीं कहा क्योंकि घटा दी भी कभी अस्थि बुद्धि होते हैं कभी बुद्धि का विषय होता है ऐसा तो ग्रह में नहीं है हुँ, हुँ. तो यहाँ तो घटा दी हास्पिटल में उसको ए, भी अस्थि से अंगत ज्ञान का विषय नहीं हो नास्ती बुद्धि से अंगत ज्ञान का विषय है ठीक है अच्छा नास्ती बुद्धि से अंगत ज्ञान का विषय कभी घट होगा और सतविधान नहीं फटेगा नास्ती बुद्धि से अंगत ज्ञान का विषय सतान लगे तो अब ऐसा जो है ब्रह्म है घटा घटाजी करें, इसलिए उसको सत नहीं कह सकते हो सकते है परमात्मा तो ऐसा अकिंद्री है उसका इन इंद्रियों से ज्ञान किय परमात्मा अतिद्रीय होने के कारण एक शब्द प्रमाण से ही ये होंगे थे जो अतिद्री पदार्थ होता है उसका प्रत्यक्ष से पदार्थ का प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होता है तो परमात्मा अति तो प्रत्यक्ष का ज्ञान नहीं होगा शब्द प्रमाण से, तो से ही वे होने थे घटाजी की तरह उभय बुद्धि से अंगत ज्ञान का विषय नहीं है ठीक है तो घटाजी उभय बुद्धि से ज्ञान के विषय होते है घटा अस्थि और घटा तो दोनों प्रकार से यह उदर ज्ञान का विषय कौन होगा बता बेटा अब बताइए ब्रह्म उभय बुद्धि ज्ञान का विषय होगा क्यों नहीं होगा क्योंकि वो ऐसा है? है तो अतियन्द्रीय होने तो के कारण किस प्रमाण ऐसी उसको जान सकते हैं है अच्छा और उभय बुद्धि जो कही गई है ना ये अस्सी बुद्धि नास्ती बुद्धि या प्रत्यक्ष बुद्धियाँ कही गयी है कैसी बुद्धियाँ प्रत्यक्ष बुद्धियाँ या प्रत्यक्ष प्रमाण ऐसी जिन्द बुद्धियाँ कही गयी लग गया बुद्धि अंदर ज्ञान का विषय नहीं है घटा दुआ बुद्धि अंगत प्रत्येक विषय न सतना पर सब नहीं कहा जा सकता है और अस नहीं कहा जा सकता है अच्छा यदि घटा दी में घटाना है तो घट कर विद्यमानता काल में सत है और अविद्यमान काल में विद्यमान सत है अन्य समय ज्ञान बता अच्छा सब हमारा विषय है अब देख रहा फिर ये जो आया था ना एक बात ध्यान देना पहले काम हुआ जे है और अस्सी सबसे नहीं कहा जाता है तो विश्व सिद्धमी पीछे पीछे सद गेयम हुआ गे है और अस्सी शब्द ऐसी नहीं कहा जाता है या वृद्ध बात कही बदल सोलिए जो गे होगा वो तो अस्सी शब्द कह नहीं सकते से नहीं, नहीं कह सकते यदि अस्सी शब्द नहीं कह सकते तो गे ही नहीं हो सकता है बताइए सो तो ये जो कहा गया था की वह गे है और अस्सी शब्द ऐसी नहीं कहा जाता या वृद्ध कहा गया तो इसको भी ये समझाते रह सक से कल वृद्ध है उच्च के मैं अंधेरी क्रम से देख रहा हूँ ध्यान देना, तू गयम तू है ना, तो सच कहा जाता है और न ही असल कहा जाता है सद न असल उच्च सब से भी हमें सद मेरा है तू सदेयम न सदुचते और सद गेयम न असल उच्च से विरुद्धम इसी विरुद्ध बात कही जाती है यह कैसी बात कही जाती है क्योंकि वह है वो है कैसा दिण दिण ना सत कह सकते न असत कह सकते बाबे सच गये वह जे है और ना तो उसको सच कह सकते न ही असत कह सकते इसी विरुद्धम से यह विरुद्ध बात कही जाती है यह उपम ऐसा जो कहा ऐसा जो विरुद्ध बात कही जाती है ऐसा जो कहा अब ध्यान देना विधा विरुद्ध विरुद्ध पहले जो कहा था उसका खंडन करने के लिए भाषा करते हैं फिर कैसे विरुद्ध विरुद्ध नहीं कहते हैं क्यूँकी फेमुर्षक में क्या है वो कि अन्य जो सद विविकास तद विविकास्य देव परमात्मा विजिप ऐसी जिसको आपने जाना है न अब तक जो भी जिन सांसारिक पदार्थों को अब तक आपने जाना है वो परमात्मा है, तो है, है और अविता और अविधिक पदार्थों से भी अन्य। जिनको अभी तक नहीं जाना है उनसे भी अन्न है मतलब अभी तक जिन पदार्थों को जाना है उनसे अन्य और जिन पदार्थों को जाना है ना उनके समान ना जान उनके समान जो अविरी पदार्थ है जिन पदार्थों को जाना है उनके समान जो अभिरिज पदार्थ है उनसे भी अन्य उनसे भी अन्य है परमात्मा यह है अच्छा अब देखेंगे जैसे अभी जो लोग असत है उसको जान सकते नहीं जान सकते असत को नहीं जान सकते तो असत अभी हो जाएगा अभिज ऐसी भी अन्न होंगे था था। अब ध्यान देना तो ये कितने कहा सिद्धांति ने कहा कि नहीं है, विदिष्ट के अन्य अर्थात वो सत्य अन्य है और अभिजित अर्थात वो असत्य अन्य है अब ध्यान देना यह सिद्धांति ने कहा फिर पूर्व पक्ष आया की ये जो छुट्टी है न ये गीता तो कौन है अन्य जो रखो अभी अच्छी तो यहाँ पर कुल पक्ष कहता है क्योंकि पूर्व पक्षी ने सिद्धांति के अभिप्राय को समझाने असत्यं है तो पूर्व पक्षी ने सिद्धांति के अभिप्राय को नहीं समझा तो क्या कहता है श्रुति अपनी विरुद्ध आशा की चेक की या श्रुति भी विरुद्ध अर्थ की दो है कौन सी श्रुति अन्य तो जो तो तो याज्ञायलाम आर का आर यो होते है ना ये परलौक फल के साधन होते हैं तो पारलौकिक फल के साधनिक फल के साधन यज्ञ का अनुष्ठान करने के लिए अलौकिक फल के साधन अनुष्ठान करने के लिए साला का निर्माण करके साला का निर्माण करके तो ध्यान देना जो पार्लौक फल तो के साधन यज्ञ का अनुष्ठान करने के लिए साला को बनाया है उसको प्रमोक के विषय में कोई संदेह है क्या जो प्रमोख के विषय में संदेह करेगा वो कभी भी कम कर सकता है क्या अब देखना तो वहाँ तैतीस सैतालीस होती क्या है को भी सदवेद सदका वेद उसे कौन जानता है उसे कौन जानता है किसे यद क्या है यदि यदि अच्छे। अच्छे। लोके इति वो यदि अच्छे। लोके अच्छे। यदि हाँ यदि लोके अस्थि अमुस्वी का लोके कि जो परलोक में है मतलब यदि परलोक में है यदि परलोक में है वह ना है ना अथवा परलोक में नहीं है अथवा परलोक में वाह न वा मतलब क्या है यदि परलोक में है अथवा परलोक में नहीं है उसे कौन जानता है कि संदेह हो गया ना परलोक में है अथवा परलोक में नहीं है मतलब <actively> कोई फल विशेष कोई फल विशेष परलोक में है अथवा तो परलोक में है अथवा परलोक में नहीं है मतलब क्या है की ध्यान देना या संदेह किया गया ना तो अब ये संदेह जो जो वैदिक कर्म नहीं करते हैं उनको तो यह संदेह हो सकता है पर वैदिक कर्म करने के लिए जिसने साला का निर्माण कर दिया है उसको ऐसा संदेह हो सकता है क्या और फिर वहां पर ये जो ये जो संदेह हो रहा है तो विरुद्ध दर्द को जैसे पैसिक संस्कार की अन्य जो तदीता रखो ओ क्या है अभी विचार रखी या छुट्टी भी कैसी है लगाइए सुर्ती अभी विरुद्धारीछे की यह सुर्खी कौन सा सुपी अन्य जो तिरता यह सुरुद्ध दर्द वाली है का यदि यदि या सूची भी कैसी है अपनी यदि या दर्श वाली है जैसे के स्थल के साथ काम अनुष्ठान करने के लिए ताला को बना करके उसे कौन जानता है कि परलोक में करार है, है। um इस प्रकार। इस प्रकार या नहीं है एवं का मतलब जैसे यह सूची विरुद्ध दर्श वाली है उसी प्रकार से अन्य जो सूची भी कैसी है विरुद्ध दर्श वाली है ये पूर्व न का कैसा है ऐसा नहीं कहना क्योंकि का तो है। और अभिदित तो पदार्थों से, से, तो तो तो तो से परमात्मा के भेद को बताने वाली कौन सी श्रुति है हाँ? न मतलब ऐसा नहीं कहना क्यूँकी विद्युत और अभिदित पदार्थों से परमात्मा को भेद बताने वाली श्रुति परमात्मा के अवस्थ विज्ञ अर्थ का का बोधक है लगाएंगे की अवस्थ विज्ञ अर्थ का प्रतिपादक है लेना अवस्थ्य विज्ञा अर्थ का प्रतिपादक है मतलब अवस्थ विज्ञ अर्थ का प्रतिपादन करती है की अवस्थ विज्ञा अवश्य ही जानने योग्य है वो वो है जो विलक्षण है ना मतलब वो क्या है की विजित अन्न है अभिजीत है मतलब क्या है की इन दोनों से लोग विलक्षण है जबकि अपने जीवन में बहुत पदार्थों को तो ज्ञान सीखता है उनसे भी लक्षण परमात्मा है और जो तो सोचता है इनको इनको नहीं जाना तो उनसे भी विलक्षण परमात्मा है तो जब इन दोनों से विलक्षण इसका मतलब क्या है तो अवश्य उसको जानना चाहिए कोई तो विलक्षण वस्तु है आश्चर्य वस्तु है तो उसको अवश्य जानना चाहिए न ऐसा नहीं करना क्योंकि विद्युत तो और पदार्थों से परमात्मा के भेद बताने वाली क्रुति तो अवश्य विज्ञय अर्थ का करती है अवश्य विज्ञय अर्थ का प्रतिपादन पर का करती है या है ना ऐसा नहीं ना लेना है लग जाएगा अब देखना फिर ये आई थी ना सूती सुनती है व ना वर्ती करती है इत्यादि सुर्खियों को विधि का शेष अर्थवाद है जो अर्थवाद वाक्य होते हैं अर्थवाद वाक्यो स्वतंत्र अक्त का वोट नहीं कराते हैं बल्कि वो विधि वाक्यों से मिल करके अपने अर्थाद कराते हैं अर्थवाद वाक्य कैसे होते हैं विधि वाक्य से मिलकर अपने अपने अर्थ का बोल कराते हैं जैसे ध्यान में जो याद आता है ना वायतों वाल भेद मुटिकामा ऐश्वर्य की कामना वाला व्यक्ति वायुदेवता का याद करम श्वेतों वाल भेद वहाँ पर क्या श्वेत पशु से याद करना है तो वाये वाल भेद मुतिकामा ईश्वर से आने वाला व्यक्ति क्या है श्वेत पशु से वायु देवता का याद करें अब इसको सुन करके किसी का कर्म करने में प्रमाद हो सकता है कर्म करने में क्या हो सकता है प्रमाद हो सकता है तब तो वहाँ पर अर्थवाद आता है की वायु है कि वायु अत्यंत तीव्रगामी होता है वायु अत्यंत तीव्रगामी देवता है तो अत्यंत तीर्गामी देवता है ये अथवाद वाक किया गया और ये अर्थवाद वाक में क्या कहा जाता है की जो वायु देवता की तृती करता है होम तो में जो वायु देवता की वृद्धि करता है तो वायु देवता उसको प्राप्ति करा देती है तो ये आशुवाद वापस आया है तो इसका स्वतंत्र रूप से कोई उपयोग नहीं है विधि का केस बनता है मतलब की वृद्धि तो होती है तो प्रशंसा का बूथकाल और कोई ऐसा जो होता है कि निंदा का भी वो सब होता है जैसे बढ़ती रखा दे में रजतदान नहीं करना चाहिए रजत का का का का नहीं करना चाहिए तो ये अखबार है ये अर्थ बात का स्वतंत्र मुख्य उपयोग नहीं है।, है ना तो कैसे दे? वहाँ पर आता है ये मतलब क्या है कि जो रजत दान करता है वो होता है वहाँ पर तो क्या बोला गया जो रजत दान करता है वो एक मिनट है दोबारा सुनेंगे जो रजत दान करता है वो क्या है होता है तो ये क्या हो गई निंदा ये क्या हो गयी तो निंदा का भोजक अर्थवाद हो गया इसका उपयोग किसके साथ है बर्फी रसम दे मतलब निषेध जैसे अब इसमें अब सुन में पाँच विवाह किया है नाम है निशेध और अर्थवाद विधि और निषेध अलग अलग किया विवाह और जहाँ अलग अलग विवाद नहीं करते हैं वहाँ निषेध को भी विधि के अंदर दे देते हैं कि वो न करने का विधान कर विधियों को तो बर्फी रसम नो क्या न करता तो अर्थवाद वाक्यों का स्वतंत्र कोई उपयोग नहीं होता है विधि का विधि से मिलकर अपने का बोध कराते है तो लगाइए इत्यादि वाक्य को विधि का है तो ध्यान देंगे ये तो विधि का शेष अर्थवाद है और ये प्रधान वाक्य है कौन केनो की संख्या तो दोनों की कुंडा ढी या हसी कहने का विप्रह यह है वाक्य है और यह जब ये विधि का शेष है शेष का मतलब अंग।, अंग।, अंग प्रधान होता है क्या अप्रधान होता है तो यह विधि का शेष है विधि का अंग है यह तो प्रधान है वो तो दोनों की तुलना नहीं की जा सकती है यह मतलब है क्या उसके और युक्ति के द्वारा भी सिद्ध होता है उस सत्य को तो क्या है युक्ति से युक्ति से भी सिद्ध होता है की शब्दों के द्वारा ब्रह्म नहीं कहा जाता है तो कैसे किसी से सिद्ध होता है तो ध्यान देना सर्वो ही शब्द क्योंकि सभी शब्द क्योंकि लगाएंगे अर्थ प्रकाशनाए प्रयुक्त क्या सर्व शब्द अर्थ का बोध कराने के लिए व्यक्ति अपने अधिकार का बोध कराने के लिए कितना प्रयोग करता है <स्ति> तो अर्थ प्रकाशनाए प्रयुक्त बोध कराने के लिए प्रयोग किया गया कौन शब्द और श्रोताओं के द्वारा क्या सुना है शब्द तो पंक्ति लगाएंगे क्या अर्ध प्रकाश नायक माणा सर्वा शब्द अर्ध का बोध कराने के लिए प्रयोग किया गया तथा द्वारा सुना गया सभी शब्द अर्थ का बोध कराने के लिए प्रयोग किए गए तथा श्रोताओं के द्वारा सुने गए सभी शब्द ये शब्द क्या करते हैं अर्ध का बोध कराते है न तो वाक्य की समाप्ति में लिखा है अर्थ हम की अर्ध का बोध कराते हैं शब्द क्या कराते हैं का तो कैसे तो देखना जाति क्रिया क्रिया गुण सम्बन्ध द्वारा जाति क्रिया गुण जाति क्रिया और गुण के संबंध द्वारा इसका संबंध जाति क्रिया और गुण के सम्बन्ध के द्वारा सच्ची ज्ञान की अपेक्षा माले होकर संकेत प्रण का क्या है सच्ची ज्ञान संग्रह में आता है ना अस्मार्थ पदार अजमठ वो दबिया इसी वेता सचिव तो सत्य ज्ञान की अपेक्षा वाला होकर तो सत्य ज्ञान की अपेक्षा वाले कौन होते हैं शब्द तो शक्ति तो ज्ञान की अपेक्षा करके अर्थ का बोध कराते हैं अर्थ जो तो बोध विदेशी की अपेक्षा है सत्य ज्ञान की जैसे विदेशी भाषा जिस भाषा को आप नहीं पढ़े जिस भाषा को आपने नहीं पढ़ा है आपको अर्थ लगना होता है क्यों शक्ति ज्ञान तो वही ज्ञान की अपेक्षा करके अर्थ का बोध कराते है न अन्य अन्य प्रकार ऐसी अर्थ का बोध नहीं लिखा कराते हैं क्योंकि अगृष्ट स्वाद क्योंकि वैसा नहीं देखा गया अन्य प्रकार के बोध नहीं कराते है क्यूँकी अगृष्टत्वाद वैसा नहीं देखा गया है ये इसको कल वास्तवेंगे कि जाति के द्वारा और क्रिया के द्वारा और गुण के क्या जाति क्रिया गुण और संबंध अच्छा चार क्रिया यहाँ पर नहीं एक मिनट नहीं जाति क्रिया और गुण जाति का संबंध क्रिया का सम्बन्ध और गुण का संबंध ऐसा तो कल देखेंगे क्या है न कल इसको बताएंगे hmm. कि पैसा लेना है कि जाति कि किसी चार को लेना है तो पैसे लेना है कल दिखेंगे इसको कल बताएंगे ओम पूर्ण मदर पूर्ण बिगम कौन आदर के कौन मानाया कोर्ण न्यूरा उसे